हवा को महसूस करो अपने बालों में बहती हवा को महसूस करो अपने घर की दिव... दरारों से निकलती हुई हवा को सीटी बजाते सुनो हवा सदा चलती रहती है कभी कभी धीरे कभी कभी तेज शक्तिशाली हवा नावों को धकेल सकती है चट्टानों को घिस सकती है और अनाज पीसने वाले के लिए पवन चक्की चला सकती है लेकिन तूफान की तेज हवा जो कभी कभी 100 मील प्रति घंटा या उससे भी तेज गति से चलती है पेड़ों को उखाड़कर गिरा देती है हवा से मौसम में बदलाव आते हैं मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाले वैज्ञानिक हवा की दिशा और गति का अध्ययन करते हैं और अनुमान लगाते हैं कि आने वाले दिनों से दिनों में धूप निकलेगी या बादल आएंगे या फिर वर्षा होगी इस पुस्तक में यह भी बताया गया है कि हवा की दिशा और गति जानने के लिए तुम अपना वात दिग्दर्शक यानी वेदर वेन कैसे बना सकते क्या आपने बालों में बहती हवा को कभी तुमने महसूस किया है हवा हर समय चलती रहती है हवा वह है जिसमें हम सांस लेते हैं यह हमारे आसपास हर जगह है यद्यपि हम इसे देख नहीं सकते हम हवा को देख नहीं सकते हम चलती हुई हवा को भी नहीं देख सकते लेकिन हम हवा को हमारे आसपास की वस्तुओं को हिलाते देख सकते हैं चलती हुई हवा पेड़ों के पत्तों को हिलाती है और झीलों के पानी में लहरें बनाती है तुम हवा को सुन भी सकते हो जब तुम्हारे घर की दरारों से हवा निकलती है तो लगता है कि कोई सीटी बजा रहा हो अगर हवा बहुत तेज गति से चल ले तो लगता है कोई जंगली जानवर चिल्ला रहा है तुम हवा को चीजें हिलाते हुए देख सकते हो तुम हवा को सुन सकते हो और तुम हवा को महसूस कर सकते हो एक खुली हुई खिड़की के पास खड़े हो जाओ और हवा को अपने चेहरे को छूने दो तो। तेज आंधी हो या धीरे बहती पवन हवा हर पल चलती रहती है लेकिन हवा चलती क्यों है तुम पंखा चलाकर या फिर कपड़े या कागज के टुकड़े को हिलाकर हवा को चला सकते हो लेकिन मैदानों और जंगलों और पहाड़ों के ऊपर हवा कैसे चलती है नगरों की ऊंची इमारतों को झकझोरती तेज हवा कैसे चलती है सारी पृथ्वी हवा से घिरी हुई है। सूरज की गर्मी धरती और हवा को गर्म कर देती है लेकिन धरती के, भाग, के निकट स्थित उष्ण कटिबंध प्रदेशों यानी ट्रॉपिकल पार्ट की सूरज की किरणें धरती पर बिल्कुल सीधी आती है इस कारण वहां हवा बहुत गर्म हो जाती है धरती के बर्फ फीले ध्रुवों के निकट सूरज की किरणें तिरछी आती हैं इसलिए वहाँ हवा ठंडी रहती है जब गर्म हवा और ठंडी हवा अपनी जगह बदलती है तो हवा चलने लगती है गर्म हवा ठंडी हवा से हल्की होती है इसलिए गर्म हवा ऊपर जाने लगती है लोगों ने इस बात को बहुत पहले जान लिया था कि गुब्बारे उड़ाने के लिए गर्म हवा का उपयोग कर और गुब्बारे उड़ाने के लिए गर्म हवा का उपयोग करने लगे थे गुब्बारे के अंदर भरी गर्म हवा बाहर की ठंडी हवा से हल्की होती है गर्म हल्की हवा गुब्बारे को उड़ा ऊपर आकाश में ले जाती है जब गर्म हवा उड़कर ऊपर चली जाती है तो ठंडी भारी हवा उसकी जगह लेने के लिए तेजी से आती है और इस तरह हवा चलने लगती है भूमध्य के आसपास की भूमि पर सूरज की किरणें सीधी आती हैं इस कारण वहाँ बहुत गर्मी हो जाती है लेकिन कुछ चीजें अधिक गर्म हो जाती है और कुछ कम क्योंकि वो अलग अलग पदार्थों की बनी होती है गर्मी के दिन फुटपाथ पर चलकर देखो वह शायद निकट की घास से अधिक गर्म होगा उसके ऊपर की हवा भी अधिक गर्म होगी जैसे ही गर्म हवा ऊपर जाएगी तो फुटपाथ के ऊपर तुम्हें शायद झील मिलाती गर्म हवा की लहर भी दिख जाए घास और फुटपाथ की भांति पानी और भूमि भी अलग प्रकार से गर्म होते हैं गर्मियों के दिनों में सूरज भूमि को अधिक गर्म करता है और पानी को कम भूमि के ऊपर की हवा भी अधिक गर्म हो जाती है गर्म हवा उड़कर ऊपर चली जाती है और सागर के ऊपर की ठंडी हवा भूमि की ओर आ जाती है कुछ हवाएं धीमे धीमे चलती हैं और कुछ बहुत तेज तुम्हारे आस चीज़ें हवा में कैसे हिल रही हैं वो देख तुम अनुमान लगा सकते हो कि हवा कितनी तेज चल रही है हल्की हवा में पत्ते बस थर हैं तेज हवा में रस्सी पर टंगे कपड़े फड़फड़ाने फड़फड़ाने लगते हैं हवा जब बहुत तेज गति से चलती है तो बड़े बड़े पेड़ भी झूलने लगते हैं और झुक जाते हैं आंधी और तूफान तूफान में हवा बहुत ही तेज गति से चलती है तूफानी हवा की गति 100 मील प्रति घंटा या उससे भी अधिक हो सकती है यह गति सड़क पर दौड़ती कारों की गति से दुग्नी होती है यह हवा इतनी शक्तिशाली होती है कि जमीन में लगे विशाल पेड़ों को भी गिरा देती है तुम एक प्रयोग करके जान सकते हो कि बहती हुई हवा कितनी शक्तिशाली होती है अपने साइकिल पर ऐसे बैठो कि हवा तुम्हारे चेहरे से टकराए अब साइकिल चलाओ महसूस करो कि साइकिल चलाने में तुम्हें कितनी ताकत लगानी पड़ रही है अब अपनी साइकिल को उल्टा मोड़ लो और हवा की दिशा में साइकिल चलो या अब साइकिल चलाना आसान नहीं है हवा तुम्हारी पतंग पतंग को उड़ाकर ऊपर बादलों की ओर ले जाती है और एक ग्लाइडर को ऊपर उठा देती है कुछ पक्षी हवा के सहारे बिना पंख हिलाए बहुत दूर तक उड़ जाते हैं पाल नौका की पाल से टकरा हवा नाव को पानी में आगे धके है हजारों वर्षों से लोग बहती हवा की ताकत का उपयोग करते आए हैं पवन चक्की एक ऐसा यंत्र है जो हवा से चलता है पवन चक्की के पंखों को जब हवा धकेलती है तो वो घूमने लगते हैं घूमते हुए पंखे कुछ अन्य कल को चलाकर पानी खींचते हैं अनाज पीसते हैं लकड़ी काटते हैं या बिजली पैदा करते हैं हवा मौसम में परिवर्तन लाती है हवा बादलों को उड़ा एक जगह ले जाती है और फिर हवा के साथ उड़कर बादल कहीं और चले जाते हैं उत्तर पश्चिम की दिशा से ठंडी हवाएं आएंगी जिनके कारण इन क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना है मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाले वैज्ञानिक यह जानने का प्रयास करते हैं कि हवाएं किस दिशा से आ रही हैं ताकि वो अनुमान लगा पाएं कि मौसम में क्या बदलाव हो सकते हैं हम हवा की धाराओं का नाम उन दिशाओं पर रखते हैं जिधर से वो आती है पश्चिमी हवा पश्चिम दिशा से आती है इस प्रकार पूर्वी हवाएं उत्तरी हवाएं और दक्षिणी हवाएं भी हैं दुनिया के कुछ भागों में लोगों ने वहाँ चलने वाली हवाओं को विशेष नाम दे रखा है स्नूक वह हवा है जो अमेरिका के रॉकी माउंटेंस की तरफ से आती है स्नो हवा इतनी गर्म होती है कि कुछ ही घंटों में गहरी बर्फ को भी पिघला देती है शिव को वह गर्म शुष्क हवा है जो उत्तरी अफ्रीका की ओर से आती है हवा किस दिशा में चल रही है इसकी जानकारी तुम पत्ते को या कपड़े या धागे के टुकड़े को फिर किसी वात दिग्दर्शक यानी वेदर वेन को देखकर पा सकते हो वाद दिग्दर्शक का तीर उस दिशा की ओर संकेत करता है जिस ओर से हवा जा रही होती है तुम अपना वाद दिग्दर्शक दिग्दर्शक किस प्रकार बना सकते हो पहला सामान रबड़ वाली पेंसिल पेन स्ट्रॉ और मोटा कागज दो कागज के दो चौकोर एक बराबर टुकड़े काट लो एक चौकोर से एक तिकोना टुकड़ा काट लो तीन तिकोने टुकड़े को स्ट्रॉ के एक सिरे पर और चौकोर टुकड़े को दूसरे सिरे पर स्टेपल कर दो चौथा स्ट्रॉ को अपनी उंगली पर संतुलित करो जिस जगह स्ट्रॉ संतुलित हो वहां पेन से निशान लगा दो उस जगह एक पेन दबाकर लगा दो उस पिन को पेंसिल पर लगे इरेजर से दबा दो फिर पेंसिल को जमीन में गाड़कर सीधा खड़ा कर दो इस जानकार की सहायता से पेंसिल के आसपास उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम निशा दिशा चिन्हित कर लो जब हवा चलेगी तो तुम्हारा वाद दर्शक यह दिखाएगा कि हवा किस ओर चल रही है हवा चलती रहती है हवा के चलने के कारण हमारे आसपास कुछ ना कुछ घटता रहता है हवा पौधों के बीज उड़ाकर दूर ले जाती है जहाँ उन बीजों से नए पौधे उगने लगते हैं लेकिन तेज हवाएं उस मिट्टी को भी उड़ाकर ले जाती है, जिनकी पौधों को होती है। का आकार बड़ा अनोखा हो जाता है पेड़ों और रेत के टीलों को भी जल, चलती हुई, हुई आकार देती है इसे देखो इसे सुनो इसे महसूस करो